प्रधानता के प्रति नष्ट होने पर भी उसके द्वारा दृश्य नहीं होता है तो भी नष्ट नहीं अनष्टम क्योंकि उससे तो भिन्न अन्य पुरुष के लिए एक ही प्रधान है पुरुष नाना तो मानते हैं किंतु अव्यक्त रूप जो प्रकृति है प्रधान एक ही, ही है प्रकृति एक पुरुष नाना तो श्रुते साक्षात प्रतिपादना पुरुषा नोन श्रुति के द्वारा साक्षात प्रतिपादन किया गया श्वेता शनिषद में श्रुति है अजाका लोहित शुक्ल बहुपजमान स्व रूप अजोहेकोज स्वम्मा से जहाँ तीना भुक्त भोगाज एक अजा लोहित शुक्लकृष्ण बहिप्रजा बहिप्रजा स्वजमा बही प्रजा स्वूप ये द्वितिया बहुत नहीं तो समान रूप वाले प्रजा के शिष्ट करने वाली सृजमन पृष्टे को एकम अजाम सृजम लोहित शुक्ल कृष्णाम ये सब द्वितीयांत द्वितीया जन अजा हे नजाते अजा नजाता अनादि एक हे और त्रिगुणात्मक हे लोहित शुक्ल कृष्ण रजगुण शुक्ल सस्तगुण कृष्ण हे तमगुणात्मक त्रिगुणात्मिका है जो समान रूप वाले बहुत ही प्रजा की सृष्टि करने वाली है ऐसे अजान एक अजो जुसमान एक अजन्ना पुरुष ये तो पहले प्रधान के लिए का प्रकृति है कि प्रकृति है अनेक कार्य बनाने वाली प्रकृति का जो कार्य है समान रूप उसके सब सदृश है जड़ एको ओ अजो जुसमान एक अज है अजन्ना पुरुष जुसमान सेवमान भोग प्राप्त करने के लिए प्रकृति की चेष्टा है तो पुरुष उसके द्वारा उसके कार्य से भोग करता है तो जो समान से सेवा माने एक अज पुरुष अनुसे उसके पीछे अपने को तो दुखी सुखी मानता है एनाम भूत होगा अन्य जाति किंतु इसी प्रकृति को ही भुक्त होगा भूत भोग जिसके द्वारा भोग आ, हो हो गया पुरुष अन्य अज्ञ भुक्त हो प्रकृतिं जाति जिसके जिसका भोग हो गया जिसके द्वारा प्रकृति कार्य से पुरुष को सुख दुख मिलता है ऐसे भुक्त हो गांव ए नाम अजान अन्यो अज्ञ जाति अन्य अज्ञानी जो प्रकृति पुरुष अन्यथा ख्याति ज्ञान हो जाता है वेद ज्ञान भोग तो पहले हो गया अपवर्ग हो गया उसको तो छोड़ देता आगे दिखता नहीं और जो ज्ञान है भोग करता है तो उसके प्रकृति कार्य से जन्म वर्ण सुख दुख प्राप्त तो करता है, है। अश्यायवस अनेन इस अने सूत्रेण अर्थ अनुत इस श्रुति का अर्थ ही सूत्र के द्वारा अनुवाद किया गया यह तो दृश्यम अनष्टम दृश्य प्रकृति का कार्य सुदृश्य है प्रकृति बुद्धि बुद्धिशत्व नष्टम पुरुष के प्रति अदर्शन हुआ जिसको भोग अपवर्ग मिल गया किंतु अन्य के प्रति अनष्टम पुरुषातरम प्रति अन्य पुरुष के प्रति अनष्ट है नष्ट नहीं दृश्य है भोग्य होता है अस्ति अस्थि अस्थि दृश्य अत दृग्दर्शन सत्वित अनादियोग व्याख्यात इसे दीक्ष शक्ति पुरुष दर्शन शक्ति प्रकृति अभ्य दोनों ही नित्य है नित्य होने से उनका संबंध अनादि संबंध अनादि संयोग कहा गया अत्र आगाम अनुमति आहो आगम प्रमाण मानने वाले कहते हैं उनकी अनुमति कहते हैं तथा तो उत्तम इसे कहा है पंचशिखाचार्य ने कहा है आगमन प्रमाण मानने वाले धर्मी नाम अनादि संयोग धर्ममात्र नाम अपनी अनादि संयोगित धर्मी नाम अनादि संयोग होने से धर्म का भी अनादि संयोग धर्मी शब्द से गुण गुण में कार्य होता है धर्म सप्त रजतम तीन गुण है धर्मी धर्म जिसमें है उसको धर्मी कहते हैं उसमें धर्म कार्य होता है महतत्व अहंकार तम मात्राधि कार्य धर्मी गुणों का अनादि संबंध होने से उनमें जो कार्य उत्पन्न होता है वो भी अनादि है उनका भी संबंध अनादि है में अर्थ दिया है धर्मिना नाम गुणाना कथिन एकाग्र साह तो शीघ्र उत्तर आएगा नहीं तो कहीं कति नाम प्रश्न क्या क्या प्रश्न हो गया तीन गुण है धर्मिना गुणाना आत्म अनादयोगा आत्म आत्म का पुरुष ही पुरुष के साथ आत्म के साथ अनादिंगा अनादिंबंध ही मन से धर्ममात्रण अभी अनादियोग धर्म के महदादीना महतत्वबुद्धि अहंकारी है उनका भी अनादिंग पुरुष के साथ एक महदादे संयोग अनादिफ्ट अन्य एक एक बुद्धि का जो संयोग है अनादिर अनित है वह अनादि है तो नित्य नहीं अनित्य है प्रत्येक एक एक अलग अलग है अनित्य है तथा भी सर्वेश महोदादिना नित्य पुरुषांतरण साधारण स्वाता धर्म को नित्य कैसे खाएंगे अनादि एक बुद्धि जब पुरुषों के साथ किसी का भोग वर्ग हो गया उसके लिए बुद्धि का संबंध नहीं है तो पुरुषत्व तो का दृश्य नहीं हुआ तो एक एक पुरुष का महद आदि का संयोग अनादिने पर अनित है तो, तो नित्य कैसे होगा तथापि पर विभिन्न मोहदादि जितने महदादि कार्य है अलग अलग पुरुषों का उनका नित्य है पुरुषांतरणाम साधारण पर सब तो पुरुष के साधन एक ही, ही प्रधान इससे जो कार्य महत्वंकर तरुण आदि इंद्रिया उत्पन्न होते हैं एक ज्ञानी जिसको ज्ञान हो गया उसका संबंध तो नहीं रहेगा किन्तु अन्य पुरुषों का दृश्य होता है इसलिए संबंध तो रहे पुरुषों के साथ प्रकृति का अतः धर्म मात्रा अपना संयोग धर्म मात्रा कहते मात्र कार्त्य सब धर्म सामान्य धर्म जीतने मात्र ग्रहण न जाति न गति सब धर्म का संबंध भवति यद्यपि व्यापतिद्यपि महत सतीतता आपणस तथा महद्तर पुषाण सब नीत एक भवति यद्यपि एक, एक महत सके महत का पुष्ह अतीतता आपण अतीत हो गया समाप्त हो गया भोग हो गया उपवर्ग हो गया मुक्त के प्रति वो सायोग अतीत हो गया तथा महदंतर से अन्य महत्व का सायोग पुरुषातरा पाठ है क्या पुरुषातरा पाठ है अन्य पुरुषातरे पुरुषातरे अच्छा ठीक है क्योंकि महदंतर से ष्ठेत पुरुषातरेण हाँ ठीक है पुरुषातरण क्या है पुरुषातरेण अन्य पुरुष के साथ संयोग अतीत नहीं अन्य महत्व का अन्य पुरुष के साथ संयोग अतीत नहीं हुआ जो मुक्त पुरुष के साथ महत्व का संयोग समाप्त हो गया नष्ट हो गया अन्य महत्व महत्व बुद्धि अन्य पुरुष के साथ उसका संयोग अतीत नहीं हुआ इसलिए नित्य कहा गया व्यक्ति एक एक की गति देखेंगे एक महत्व अज्ञानिका पुरुषों के साथ जो संयोग हुआ भोग हुआ अपवैग हो गया ये संयोग नष्ट हो जाएगा किंतु अन्य महत्व बुद्धि अन्य पुरुष के साथ संयुक्त है वो स्वयं को अति तैभाव रहेगा वो नष्ट हो गया तो अन्य कोई रहेगा इसलिए नित्य कहा गया अगे तदेव तादर्थ संयोग कारण उगते संयोग कारण प्रकृति पुरुष का संयोग का कारण है भोग भोग अपवर्ग के लिए प्रासंगिक प्रधान नित्य संयोग सामान्य नित्य हेतु से प्रधान नित्य हे और प्रधान के साथ प्रधान महत्वत्व के साथ पुरुष का जो संयोग सामान्य वो नित्य है कोई एक व्यक्ति विशेष नष्ट होने पर भी कुछ ना, कुछ, कोई ना कोई संयोग रहेगा नित्य है इसमें हेतु दिया अनाधिकार से हे धर्म अनादिवन से गुण धर्मी तो उसमें अनादि संयोग होगा प्रकृति के साथ पुरुष का प्रकृति का कार्य महत्वत्वादि है उसके साथ पुरुष का संबंध रहेगा एवं ज्ञानी का महत्व तो बुद्धि का ज्ञानी पुरुष के साथ संबंध नहीं होने पर भी अन्य का संयोग रहेगा ये नित्य है हमने हेतु कहा संयोग से यह स्वरूपम भाष्य में संयोग से स्वरूप अभिद्धिया इद सूत्र प्रभव जो प्रकृति पुरुष का संबंध है ही प्रधान के साथ पुरुष का संयोग वो संयोग स्वरूप अभिद्धया इच्छा कथन करने इच्छा से ये सूत्र प्रवृत्त होता है निका में संयोग से असाधारण स्वरूप असाधारण स्वरूप विशेष विशेष रूप संयोग तदा तो तदबीक्षाया तो कथन करने इच्छा से इदम सूत्र प्रबूते सूत्र प्रभुत होता है स्वस्मीशक्ो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग प्रधान और पुरुष का जो संयोग है प्रधान सर को कहीं बुद्धि सत्व भी कहते सत्व कह देते हैं कार्य और कारण से अलग नहीं है कार्य कारण अत्यंत अभिन्न मानते हैं स्व स्वामी शक्ति स्वशक्त्य और स्वामी शक्ति दृक्ष शक्ति पुरुष है स्वत स्व है दृश्य दृश्य और दृक्ष शक्ति में दोनों का संयोग होता है किसके लिए स्वरूपोपलब्धि हेतु स्वरूपोपलब्धि के लिए ही संयोग होता है स्वरूपोपलब्ध हेतु स्वरूप उपलब्धि हेतु भोक्त्यर भोग्य स्वामी सत्य दृष्टा स्वसत दृष्टि भोग्य भोग्य और भक्ता का स्वरूपोपलब्ध उपलब्धि हेतु स्वरूपोपलब्धि में हेतु स्वरूपोपलब्धो हेतु है संयोग वही संयोग है दृष्टि दृश्य का संयोग जिसको कहा हेय संयोग हेय कहा गया था स्वरोपोपलब्धि में हेतु है संयोग संयोगोपलब्धि होती स्वरूपोपलबेतु कारण है पुरुष स्वामी दृश्यन स्व दर्शना दर्शनाथ संयुक्त तस्मा संयोगा दृश्य से उपलब्धि या स्वभग पुरुष है, है। स्वामी दृश्य हो। हो होता स्व शो का तो स्वकीय स्वामी हो गया पुरुष दृश्य हो गया स्व दृष्टेन स्वेन सत्यन दृश्यन दर्शनाथ दर्शन के लिए संयुक्त वा ज्ञान के लिए दर्शन से सेन दर्शन दर्शन के लिए तस्मा संयुवा दृश्य से उपलब्धि संयुन से दृश्य का ज्ञान ज्ञानों दृश्य से उपलब्धि दृश्य शब्द से प्रकृति कार्यसु बुद्धित्व अहंकारत तो विषय तो उसकी उपलब्धि जो है विषय का भोग होगा उपलब्धि या सब होगा उपलब्धि या सब होगा या तो दृष्ट स्वरूप उपलब्धि स्ववर्ग दृष्टा की स्वरूप उपलब्धि है अपवर्ग दृष्ट स्वरूप उपलब्धि भोग तो दृश्य दृष्टा दोनों के स्वरूप उपलब्धि दृष्टा है पुरुष दृग उसके स्वरूप साक्षात्कार होगा पुरुष प्रकृति से भिन्न वेद ज्ञान हो जाएगा तो अपवर्ग होगा अदृश्य स्वरूप का ज्ञान ये भोग है दर्शन कार्यावसान संयोगी दर्शन कार्य दर्शन है कार्य कार्य अवसारम इस अंत में दर्शन रूप कार्य संयोग समाप्त हो जाएगा दर्शन कार्य होने पर भोग अपवर्ग हो गया तो संयोग समाप्त हो जाएगा यदि दर्शनम वियोग कारण गौतम संयोग दर्शन का कार्य में समाप्त होता है संयोग समाप्त होगा तो वियोग होता है तो दर्शन होने पर वियोग होता है दर्शनम वियोग का कारण प्रकृति के वियोग का कारण दर्शन ज्ञान दर्शन होता है और ज्ञान अधर्शन का नाटक है प्रतिद्वंदी विरोधी दर्शनम अधर्शन से प्रतिद्वंदी विरोधी इसलिए क्या हुआ इति अदर्शन संयोग निमित्त होता दोनों प्रकृति पुरुष का निमित्त है अज्ञान ही नाथकर दर्शन मुख्य कारण दर्शन का भेद ज्ञान का मुख्य कारण नहीं है दर्शन पर अदर्शन नष्ट हो जाएगा उसका विरोधी है अदर्शन जब नहीं होगा संयोग नहीं रहेगा संयोग का निमित्त है निमित्त पाए नाइमित सै पेय पाया अदर्शन स्वयं का निर्मित है अदर्शन जो नष्ट हो जाएगा दर्शन के द्वारा अदर्शन का कार्य स्वयं ही नष्ट हो जाएगा तो मुख्य हो जाएगा दर्शन मनुष्य अदर्शन भावादेव बंध भाव अदर्शन है बंध का कारण प्रकृति पुरुष का स्वयं स्वयं का निमित्त है अदर्शन अदर्शन नहीं रहा तो ही नहीं रहा सो ही मुखिया है दर्शन से भाव बंधकार से अदर्शन नाश दर्शन होने पर बंध का कारण अदर्शन अदर्शन का इति इसलिए क्या अतः दर्शन ज्ञान कैबल्य का कारण उत्तम दर्शन है ज्ञान मुख्य का कारण का साक्षात दर्शन से मुख्या दर्शन होने पर अदर्शन नष्ट होगा दर्शन के का कारण बंधनष्ट वा बंधवा मुख्य टीका योदृश तद अत तज्जितपकार भजम पुर तमी होती दृश्यपुरुष के लिए यथोदृश्य तदर्थ पुरुष आसमान अतः तज्जनितपकार दृश्यजनितपकार भजम से दृश्य के तहत जो उपकार प्राप्तकर्ता है उपकृत होता है पुर होता है पुरुष होता उपकार्य उपकार के दृश्य ऐसे उपकार को प्राप्त करने वाले पुरुष तस्वीर दृश्य का स्वामी होता है दृश्य होता है पुरुष का स्वकीय हो जाएगा भवती जृश्य मत स्व दृश्य पुरुष का स्व हो जाएगा शो का तो स्वकीय अपनाई हो जाएगा सहसा अन्न संयोग ष्टिमात्रे व्यवस्थित तत्सव्धि हेतु दोनों दृश्य और दोनों का जो संयोग शक्ति मेण व्यवस्थित शक्तिमात्रे शक्ति कारण रूप से व्यवस्थित तत्वोपलब्धि हेतु ये स्वयं रह करके स्वरूपोपलब्धि में हेतु स्वरूपोपलब्ध हेतु स्वरूपलब्धिपरायता दृश्य स्वरूपलब्बि हेतु स्वरूपोपलब्धि दृश्य स्वरूपोपलब्धि तो भोग अदृक्स्वरूपोपलब्बि अपर्ग इति उसको प्रकट तदेत भाष्यम अवध्यते तदेदे तदेत तद भाष्यम भाष्य प्रकटकर्ता स्पष्टकर्ता पुष् स्वामी दृश्यन स्वयं दर्शना योग्यता योग्यताेण दृष्टेन स्वयं योग्यत दर्शनाथ संयुक्त पुरुष स्वामी इसमें योग्यता है इतने मात्र से निष्क्रिय रहते हुए कुछ गौरता नहीं उसमें शक्ति है योग्यता है शक्ति है इससे योग्यता मात्रीय दृश्य के साथ दृश्य भी योग्य है योग्यता वर्शनार्थ से योग्य होने से दर्शनार्थ दर्शन के लिए संबंध हुआ दोनों में शक्ति है वो शक्ति योग्यता होने से ही संबंध होता है दर्शनों के लिए है। करते हैं द्रष्टु स्वरूपोपलब्धि अपवृद्ध्य अन्य अपवर्ग उत्तर द्रष्टा के स्वरूपोपलब्धि को मुख्य कहा गया अपर्ग कहा द्रष्टा पुरुष के स्वरूप उपलब्धि अपवर्गो दिश्य स्वरूपलब्धि भोग स्वरूप उपलब्धि दृश्य से उपलब्धि यह होगा स्वरूप उपलब्धि अपवर्ग अप्रिज आने नहीं तो अपवर्ग ब्रिजन होगा अपवर्गने अपवृत आने नहीं तो अपना न तो मुख्य साधन वोक्ष का कोई साधन नहीं है मोक्ष तो नित्य है यदि मोक्ष का कोई साधन नहीं मोक्ष उत्पन्न होगा तो नष्ट हो जाएगा अनित्य हो जाएगा तो अनित्य मुख्य कौन जाएगा तथा तो सत्य मुख्यत्वाले व्यवे तब मुख्यत्व तो ही नहीं रहेगा यदि इसका साधन हो किसी साधन से मुख्य प्राप्त करे तो साधन से प्राप्त होने वाला अनित्य होता है अनित्य हो जाएगा अनित्य तो मुख्य क्या है ऐसे स्वर्ग जाते फिर आते हैं कुछ लोग उसको ही मुख्य मान लेते हैं वो मुख्य नहीं है जो भी प्राप्त हो यदि नष्ट होने, होने वाला है ये मुख्य नहीं अनित्य है मुख्य हो तो नित्य सब चाहते मुख्यत्व आदि मुख्यत्वत हो जाएगा मुख्यत इत्य दर्शन कार्यावान दर्शन कार्यावसान संयोग दर्शन कार्य होने पर संयोग सा, समाप्त हो जाता है दर्शन कार्य में अवसान समाप्त होती संयोग समाप्त हो जाता है दर्शन कार्यावसान बुद्धि विशेषण सह पुरुष विशेषण से संयोगी दर्शन कार्य होने पर समाप्त हो जाएगा संयोग विशेष बुद्धि के साथ विशेष पुरुष तो का जो संयोग जो दर्शन होगा तो स्वयोग समाप्त हो जाएगा इति दर्शन वियोग कारण उत्तम दोनों बुद्धि सत्व और पुरुष दोनों का वियोग कारण ही दर्शन ज्ञान होने पर कथम पुनः दर्शन कार्यावान संयोग से दर्शन ज्ञान रूप कार्य के समाप्त हो जाते कार्य सुनने संयोग की समाप्ति कैसे होती दर्शनं इत दर्शन होता है अधर्शन का विरोधी है दर्शन वियोग वियो से कारण कहा का गया सिदे विरोधियों से दर्शन होगा तो व्योग अध्यम नहीं लेगा विन संयोग नष्ट हो जाएगा अधर्शन से प्रतिद्वंदी तथा किम इतः अदर्शनम संयोग निमित्त तो दोनों के प्रकृति पुरुषों का संयोग का निमित्त तो क्या बाशन ये लिखा है इति अदर्शनम संयोग तो दर्शन होने पर अदर्शन नष्ट होगा वियोग कारण कहा अदर्शन दर्शन होता है वियोग कारण तो स्वयु का निमित्त कारण क्या हुआ अदर्शन अदर्शन ठीक है अदर्शन कहा था अविद्या स्वयं का निमित्त उत्तम स्वयं का निमित्त अविद्या कहा उत्तम अर्थम स्पष्ट है थी इसका इस स्पष्ट करने के आगे नात्र दर्शन मुख्य कारण दर्शन मुख्य कारण नहीं कहते हैं दर्शन होने पर अदर्शन समाप्त हो गया अदर्शन स्वयं का निमित्त है निमित्त नहीं रहता है साइन से नहीं नहीं रहे, होने के बाद, तो मुख्य है टीका नंदन दर्शनम अधर्शनम विरोधी विनिवर्तु बंध से कुत्व निवृत्ति दर्शनम अधर्शनम्म विरोधी विनिवर्तु बर्त ये तो वीर भी, भी नहीं, नहीं। यहाँ दर्शनम और इसमें कोई करता कोई कर्म है या दोनों समान है प्रथम द्वितिया कुछ भेद है या दोनों समान है दर्शनम अधर्शनम विरोधी विरोधी क्या विरोधी है विरोधी तो प्रथा विधि बने गया द्वितीय बनेगा दर्शनम अधर्शन दोनों में प्रथमा है दर्शनम अदर्शनम विवर्तु दर्शन अदर्शन को नाच करें क्योंकि विरोधी अदर्शन का विशेषण विरोधी विरोधी अदर्शन को नष्ट करें किंतु बंध से कुछ निवृत्ति दर्शन होने पर बंधन की निवृत्ति किए से होगी इत दर्शन भावे बंध कारण दर्शन होने पर अदर्शन का नाश होगा अदर्शन बंध का कारण कारण बंधकार मुख्य हो, हो जाए दर्शन ज्ञान ही मुख्य कारण बुद्धिया आत्मन स्वरूप अवस्थान मुख्य हो तो आत्म स्वरूपअवस्थान मुख्य ही कि बुद्धिया विविध बुद्धिया पृथक होकर बुद्धि पुरुष का विवेक अन्य ज्ञान भेद ज्ञान यही दोनों का ज्ञान से ही मुख्य स्तुति सिद्ध है बुद्धियादि से भिन्न रूप से पुरुष का ज्ञान है ये मुख्य कारण है बुद्धिदि विध से आत्म न स्वरूप अवसान आत्मस्वरूप से अवस्थान रहना ना बुद्धिदि से संबंध छोड़ करके यही मुख्य कहा गया न तधनन दर्शनन उसका मुख्य का साधन दर्शन नहीं है अपितु अदर्शन विन्नीभूत तसे साधन दर्शन नहीं अदर्शन निवृत्ति अदर्शन निवृत्ति अदर्शन से नष्ट नष्ट हो हो गया गया तो बंधन मुख्य हो गया असाधारण संयोगे हेतु अधन विशेष ग्रहीतम अदर्शन मात्र संयोगे हेतुम् दोनों प्रकृति पुरुषों का संयोग में असाधारण हेतु हो गया कौन हो अदर्शन असाधारण हेतु तो अदर्शन विशेषम अदर्शन विशेष क्या है अदर्शन में क्या चीज यहाँ है ग्रहितुम उसको ज्ञातुम निश्चय करने के लिए अधर्शन मात्र विकल्प है अदर्शन क्या तो है इसके ओर विकल्प है किंचेतम वास्तव में किंचेदम अधर्शन नाम जो अदर्शन का आ गया बंद कारण है अदर्शन क्या, क्या है क्या है अदर्शन नाम कि अविद्या कहा न दर्शन अदर्शन न्याया तो नए का दो नयो समाख्या को पवित से प्रसज्ञ को परिदास सदृग्राही प्रसजस्तु निषेधकृत दो नए है मुख्य रूप से समाख्या परिदास प्रसज को परिदास होता है सदृग्राही सदृश ग्रहण करने के लिए परिदास होता है अब्राह्मण आने अब्राह्मण मानय कहे तो ब्राह्मण के समान ब्राह्मण सदृश ब्राह्मण बिना कोई भी नहीं ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण के सदृश भिन्नत तो होगा ही शब्द से के लिए परिदास होता है प्रसज प्रतिषेध होता है निषेध करने में तात्पर्य अना चिच में न अचान जनचिच यहाँ परिदास है प्रसज पर होगा तो क्या मालूम होगा आज असद कोई बनना चाहिए दी करने के लिए आज असद बनना क्या आएगा हल परम हल चाहिए परम हल नहीं होगा तो जैसे अनुच्छेद होगा रामाध्याम अंत मका रहे अच्छा परोस यार में मका रहेगा यार में मका रहेगा तो ध्यान में मका को दी हो जाएगा अनुच्छे सूत्र से रामा रामाध्यान में मकर को जीत हो जाएगा अंतिम मकार को दो मकर हो जाएगा नहीं होगा हो हो <laughs> सिद्धांत <दान्द> कौन दिया <laughs> <दो जाएगा। laughs> होगा अच्छा परस यारो दास्टो न तो त्वची परम से नहीं हो तो हो जाएगा न तो त्वचित जो कहा है ये प्रसिज प्रतिशत है परिवास नहीं परिदास करेंगे तो अशुभिन्न अशुस परिवहन चाहिए अनचित स्थान पर क्या सूत्र करना चाहिए हल अन्य कहा गया है प्रसज प्रतिषेधा नहीं, नहीं है प्रसज है इस वृत्ति में नही होगा अस्पर्म नहीं हो तो हो जाए पर हमारे प्रकार के हो जाएगा अनुचित सूत्र से दर्न में हो जाएगा रामनाति के तकार हो जाए में मकार के हो जाएगा तो यहाँ अभी अदर्शन में पयुदास गृहीदास दर्शन से भिन्न दर्शन से भिन्न भिन्नमें किंत इदमशन नम किुणाधिकार आहोस्वी विश्व रूप से स्वामीनों दर्शितषय से प्रधानचित संसार स्म दिशे विद्यमान दर्शन अभाव ये सब अलग अलग विकल्प किया प्रथम विकल्प है गुणान अधिकार गुण है सत्तर दशम उनका अधिकार है कार्यर कार्यारंभ सामर्थ्य यही दर्शन दर्शन से भिन्न गुणों में कार्य आरम्भ सामर्थ्य ये प्रथम विकल्प हुआ दर्शन होने पर गुण में कार्य आरंभ सामर्थ्य नहीं रहता है अधर्शन है तो गुणा नाम कार्यारंभन सामर्थ्य ये परिदास हुआ उससे भिन्न दर्शन से अतिरिक्त दर्शन सदृश हुआ गुणानाम अधिकार अधर्शन ठीक अधिकार हो कार्यारंभन सामर्थ्य गुण सत्तर स्तम में कार्यारंभ करने सामर्थ्य उसका नाम अधर्शन सामर्थ्य कार्य बनेगा बंद होगा मुखिया नहीं होगा तत्व तो ही संयोग हेतु रूप जाए तथा तो सा यही सामर्थ्य होने से ही संयोग होता है संसार हेतु होता है उससे फिर संसार बनेगा इसलिए अदर्शन का गुणों का अधिकार एक विकल्प हुआ द्वितीय विकल्प करने के रितिका का प्रसज्य प्रतिषेधन गृहत्वा द्वितीय विकल्प माह द्वितीय विकल्प प्रसज प्रतिषेधन दर्शन नहीं दर्शन से भिन्न कुछ नहीं दर्शन का अभाव आवश्यक दृष्टि रूप से दर्शित विषय प्रधान चित्त अनुस्पादन सस्म दृश्य विद्यम है दर्शन अभाव दृष्टि रूप से स्वामी दृग रूपये स्वामी पुरुष दर्शित विषय से दर्शित विषय यमय स्वामी ने सवामी दर्शित विषय जिसको विषय दर्शन करा दिया बुद्धिस्व दृश्य ने दर्श दस दर्शन करा दिया स्वामी का प्रधान चित्त से अनुसवार दर्शित विषय से प्रधान चित्त से जो मुख्य चित्त है उसकी उत्पत्ति उस नहीं होगी स्वामी में आगे चित्त की उत्पत्ति नहीं होगी संसार नहीं होगा स्वस्मिन दृश्य विद्यमान दर्शन स्वयं दृश्य रहने पर भी उसका दर्शन नहीं होगा पुरुषों की तरह दर्शन नहीं हुआ टीकाने असज प्रतिषेध गृहत द्वितीय विक शि सत्तपुरता चिंतन तुवाद दर्शित दर्शित दर्शितोह विशे, सामिका विशेषण नये दर्शित चित दर्शि विषय येन चित्तेन तशित विषय दर्शित विषय ये नहीं विषय दिखाया जिसके द्वारा चित्त के द्वारा दर्शित विषय हो गया चित्त उसकी अनुस्पत्ति क्या मैं दर्शित विषय शब्दा सत्तपुरुष येन चित्तेन जिस चित्त के द्वारा दर्शित हो गया विषय तद विषय अनुसार चित्त हो गया पुरुषों का विषय उसकी अनुत्पत्ति तदेव स्थित स्वस्मिन दर्शित विषय से प्रधान चित्त से स्वस्मिन नहीं स्वामी स्वस्मिन तो स्वस्म क्या है सस्म दृश्य विद्यमान दर्शन भाव स्वस्म का दृश्य स्वयं दृश्य विद्यमान होने पर भी दर्शन का अभाव दृश्य शब्दा सत्तपुरष अन्यता दृश्य शिहपुर का तो भेद ये दृश्य विद्यम होने पर भी प्रधानचित अनुस्ता चित्र व्युस्पत्ति ज्ञान नहीं हुआ विद्यम होने पर दर्शन भाव तबदेव प्रधानम विचे तबदे प्रधानम विचेष नाव दर्शनमत दोनों प्रकार दर्शन यदि नहीं जब तहवा तो त तो, तो प्रधान चेष्टा करता ही है, है। दो प्रकार दर्शन द्विविधम दर्शनम अभी निवर्त एक दृश्य शब्दादिका दर्शन एक सप्तुषेद का दर्शन दोनों प्रकार दर्शन ज्ञान जगत नही वा तधान तो तो चेष्टा ही निष्पादितभय दर्शन तो विनर्त देव निष्पादित उभ दर्शनम यह न प्रधान तत्प्रधान निष्पादित हुए दर्शन जिस चित्त बुद्धिशत्व के द्वारा दोनों प्रकार दर्शन हो गया है वो निवृत्त हो जाएगा विनिवृत्त दीदी ये हो गया द्वितीय विकल्प हुआ दृष्टि रूप से स्वामी न दर्शित विषय से प्रधान चित्त से अनुस्पादन दृश्य रहने पर भी दर्शन नहीं हो दर्शन का अभाव अदर्शन हुआ यह अदर्शन दर्शन का अभाव ये प्रसज प्रतिशत करके द्वितीय विकल्प हुआ आगे तृतीय विकल्प के लिए परिदास तृतीय वहाँ तृतीय विकल्प में परिदास है दर्शन से भिन्न है कि गुणाना गुणा गुणा अर्थवत्ता गुण के सार्थक है या दर्शन कार्य है टीकाने सत्कार भोगाप वर्गो अव्यपदिशतया स्त्यर्थ गुणान अर्थवा तो गुण है सार्थक तो सत्कार्यवाद सुधु सत्कार्यवाद कार्य सतपत्ति होने के पहले कारण में कार्य सत नहीं विद्यमान तार्किक लोग कहते पट की उत्पत्ति होने के पहले पट है ही नहीं तंतु है तंतु से पट बनेगा ये सांख्यक रहते घट मिट्टी में है तो तंतु में पट है यदि मिट्टी में घट है तो दंड चक्र कुपार ते की क्या आवश्यकता है श्र की अभिव्यक्ति होती उत्पत्ति नहीं है अभिवृत्ति के लिए उनका निराकरण करते तो अभिवृत्ति पहले थी या नहीं यदि अभिव्यक्ति पहले नहीं थी अगर अभिव्यक्ति हुई तो असत्य का अभिव्यक्ति हुई माननी पड़ेगी ये पहला अभिव्यूति थी तो फिर अभिव्यूति करने के लिए धर्मचैक व्यापार द्य। क्या है इसे कहते हैं तो वो कहते हैं कार्य सतह है क्योंकि कार्य जो उत्पन्न होता अत्यंत असत्य कार्य नहीं होता है अत्यंत असत्य होगा तो बंध्यापुत्र की उत्पत्ति हो नहीं होता है जन्म नहीं होता बंध्यापुत्र का इसलिए कार्य सतहे सत कार्य सिद्ध होने पर ये भी मानते सांख्य लोग जो था वो सत्य अलग कुछ नहीं कारण ही है कारण कार्य एक ही थोड़ा अभिव्यक्ति कार्य कारण में लीन हो जाता है कार्य से उत्पन्न होता है इसे व्यवहार किया जाता है भावी लो अपनी भोग आप घर को दिखते आगे घट बनेगा मिट्टी से तो अभी भावी घट भी मिट्टी में है जो घट मिट्टी से बना फिर वो घट मिट्टी में लीन होता है मिट्टी होते समय आगे भट्ट बनेगा वह घट्ट वर्तमान में भी मिट्टी में है, अनाभिभक्त रूप से इसे क्या होगा भागिनो अपी भागिनो अपिष्य होने वाले भोग अपवर्ग में प्रदेश तय तो भोगवर्ग भोग और अपवर्ग आगे होगा तो वह वर्तमान कारण में ही गुण में एक तरह ये हुआ द्वितीय पक्ष हो गया दृष्टि विद्यमान दर्शन अभाव नहीं तृतीय विकल्प गुणवत्ता अर्थवता गुणान गुणाना अर्थवता अर्थवता है गुण सार्थक कार्य आगे बनाएगा पहले का कार्य आगे बनेगा गुण में अर्थवता तृतीय विकल्प है ना परिदास चतुर्थम विकल्प माह परिदास ही चतुर ये भी विद्या से भिन्न अथ अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्त से उत्पत्ति बीजम चित्तेन सह निरुद्ध होकर के लोग चित्तेन सहनिद्धा स्वचित्त से उत्पत्ति बीजम चित्त की उत्पत्ति का बीज है अविद्या ये परिदास हो गया अविद्या अविद्या विद्या से भिन्न अविद्या विद्या से अतिरिक्त दर्शन से भिन्न है तो उत्पत्ति बीजम कारण है प्रतिसर्ग काले चित्तेन सह निरुद्धा प्रलय काले में चित्त के साथ प्रधान में एक हो जाता है सब कार्य निरुद्धा प्रधान साम्य आगता प्रलय काले में चित्त चित्त में दृश्य वर्ग सब कुछ प्रधान के साथ निरुद्ध हो जाते, है। जाते हैं लीन हो जाते हैं निरुद्ध का प्रधान साम्यम आगता है प्रधान साम्य को प्राप्त करते प्रधान रूप हो जाते हैं वासना रूपेण सूक्ष्म से होते हैं प्रधान के समता को प्राप्त करते हैं सचित्तोत्पत्ति बीजम वही चित्तोत्पत्ति का बीज प्रलय काल में एक हो गया सृष्टि काल में भी उत्पत्ति होती वासना रह करके तेना दर्शन अन्य अविद्या वासनाव अदर्शन उगता दर्शन सामने को ही या अदर्शन कहा अविद्या वासना अविद्याद्या में वासना संस्कार हो यादर्शन आगे बढ़ने का फिर कार्य होगा ये चतुर्थ विकल्प का आगे पंचम विकल्प विकल्प है पंचम विकल्प पंचम विकल्प ही परिदास संस्कार गति संस्कार व्यक्ति यूक प्रधान स्थित वर्तमान विकारा करना अप्रधान से आधार तथा गर्तमान विकार निश्च्य प्रधान विचार उभय प्रभृति प्रधान व्यवधारम लभते नान्य प्रधानं प्रधानम स्थित वर्तमान प्रधान स्थित रुपये यदि यही अवसर तो कार्य नहीं बनेगा साम्यवस्था सप्तरोजस्थान साम्यवस्था है तो विकारा करना से तो विकार कार्य नहीं होगा कार्य नहीं होगा तो फिर प्रधान क्या होगा प्रध्यतन प्रधानमंत्री त्रिगुणात्मक प्रधान है यदि प्रधान कार्य नहीं बनेगा तो प्रधान में अप्रधान हो जाएगा विकार आकाराथ कार्य जननाथ तथा गति व्यवस्थान विकार निश्चित तो प्रधान होता है यदि स्थिति में रहे तो कार्य नहीं होगा तो अप्रधान हो जाएगा और गति चलते रहे प्रधान कार्य करते तो रहे कार तो हमेशा ही कार्य चलता रहेगा विकार निश्चित विकार नित्य ही होगा नित्य कार्य होता रहेगा प्रधान अप्रधानता फिर प्रधान नहीं होगा क्योंकि प्रधान होगा प्रध्य जनने के कार्य अन्य प्रधान कार्य का जनक होगा तो प्रधान बनेगा प्रधान बिल्कुल का प्रवर्तन नहीं होगा तो प्रधान नहीं होगा हमेशा प्रवृत्त होगा तो फिर कार्य क्या बनेगा हमेशा प्रवृत्त होते कार्य तो नहीं कर जाएगा अप्रधान हो जाएगा उभय था प्रधान व्यवहार लवते उभयताच्य प्रवृत्ति प्रधान से प्रवर्तनता प्रधान की प्रवर्तमान उभयता उभयता स्थित और दोनों प्रकार प्रधान व्यवहार प्रतःथ नाम्यता संस्कार स्थित संस्कार प्रधानवर्तीन साम्य परिणाम परंपरा अवगाय गति स्थित तो संस्कार गति संस्कार स्थित संस्कार प्रधान वर्तिना कहा रहेगा तीर्थि का संस्कार प्रधान वर्त प्रधानवृत्ती कौन प्रधानवृत्ति है तीर्थि संस्कार सत्यंत प्रधान में रहने वाले तीर्थ संस्कार का साम्य परिणाम परम्परावाही न साम्य परिणाम परंपरा चलता रहेगा प्रलय काल में वो क्षय हो जाएगा जो समाप्त हो जाएगा समाप्तवं गति होगी गतिवंसिका और महदादि विकार आरंभ आदि से अहंकार तन्माचारी कार्य प्रति हुई तदहेतु संस्कार प्रधान से गति संस्कार तदहेतु संस्कार महदादि विकार कार्य होगा उसके हेतु का संस्कार प्रधान से गति संस्कार प्रधान में गति संस्कार होने पर आगे कार्य बनेगा तथा अभिव्यक्ति कार्योन्कत्व अभिव्यक्तिभाषी माया प्रधानमंत्रेव वर्तमान विकार आचार उच्चार तथा गत्येव वर्तमान विकार नित्य प्रधान हमेशा बनेगा तो बने प्रधान क्या होगा कार्य नित्य हो जाएगा उभय था प्रवृत्ति प्रधान व्यवहार लभ होते ये इसकी प्रवृत्ति प्रधान से प्रवर्तमानता उभयथा स्थित्या और गत्या स्थिति गति दोनों प्रधान व्यवहार तभी प्रधान व्यवहार को प्राप्त करता है अन्यथा नहीं टीका नहीं प्रधान से गति संस्कार तस्व्यक्ति भाष्यमय अभिव्यक्ति स्थिति संस्कार बखे गति संस्कार अभिव्यक्ति गति तो। संस्कार तिथि गति संस्कारिक अभिव्यक्ति कार्य मुखत्तम कार्य बने या तो भी सृष्टि होगी तदय संस्कार सद्भावे मतांतरण कार्य स्थिति दोनों संस्कार होने में गति संस्कार हो स्थिति संस्कार दोनों होने अन्य मतिक अनुमति करते यत्रदम उत्तम जहाँ कहा गया प्रधान स्थिति है वर्तमान विकार नहीं करेगा तो प्रधान हो जाएगा गति में ही केवल है तो वो हमेशा कार्य बनेगा तो प्रधान हो जाएगा ऐकांतिक्व व्यासिद भी एकांतिक्व का निषेध करते ही वर्तमान ये न गए वर्तमान न कविस्थिति कविगति ऐकांक्षिक व्यास निशित कंगा का अभिग्रह क्या है प्रधीयते प्रधानं प्रधानम प्रधीयेगा जन्यते जन्यतेकार जात प्रधानं जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न होता है प्रधीये जन्यते विकार जाते वर्ग कार्य कार्यवर्ग जिस उत्पन्न होता है उसको कहते प्रधान प्रध् से आने जनने के प्रधान तरतते न कदाचित गत्या स्थित्या ही रही गया प्रधान तो तो कर, अगर अगर रही। कभी गति नहीं होगी तो तत्व विकार आकार न प्रद्य तेनाली प्रधान विचार हमेशा ही यदि गति रहे न कदाचित स्थित्य हो कभी गति नहीं हो स्थिर रहे तो कभी कार्य नहीं होगा, विकार करना कार्य नहीं करेगा तो न प्रधत इतने किंचित फिर उसके द्वारा कुछ कार्य उत्पन्न नहीं हुआ प्रध्य से अन्य प्रधान ये कार्य उत्पन्न नहीं करेगा तो प्रधान हो जाएगा अथवा गतिवे वर्त तो न कदाचित अभी हमेशा ही गति हो कभी तथित नहीं हो तो भी कहा तथा गति तथा गतिविधा में कहा बासें तथा गत तेरह वर्तमान विकार नित्यता तो प्रधान ज्यादा ग्यो कचित पास ओम